महाभारत स्त्री पर्व विंशोध्याय गांधारी द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति उत्तरा और विराट कुल की स्त्रियों के शोक एवं विलाप का वर्णन गांधार गांधार्युवाचर अध्यर्ध गुणमाहुले केशव पिताया दाशाह सिंहमिवत्क यो बिभेद चूपे को मम पुत्रस्य से दुर्भ स भूत् मृत्युरनेषा स्वयं मृत्यु वशंधारी बोरीदांदन किया जैसे बल और शौर्य में अपने पिता से तथा तुम से भी दृढ़ होना बताया जाता था जो प्रचंड सिंह के समान अभिमान में भरा रहता था जिसने अकेले ही मेरे पुत्र के दुर्भेद्य व्यूह को तोड़ डाला था वही अभिमन्यु दूसरों की मृत्यु बनकर स्वयं भी मृत्यु के अधीन हो गया तस्ोपल कृष्ण का मृत तेजस अभिमन्युर्त प्रभा नवपाती कृष्ण मैं देख रहे हूँ कि मारे जाने पर भी अमित तेजस्वी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कांति अभी बूझ नहीं पा रही है ऐसा विराट दुहिता स्नुषा गांडी वन्वर आर्ता काल पति वीर दृष्टवा यह राजा विराट की पुत्री और गांधीधारी अर्जुन की सती अपने बालक वीर को मरा देख सा होकर शोक प्रकट कर रही है तमेशा ही समागम्य भारतारंत्र के विराट दुहिता कृष्ण पाणिना परिमार्जिता परिमार्जती कृष्ण यह विराट के पुत्र और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति के निकट जा उनके शरीर पर हाथ फेर रही है तस्य तस् सौभद्रस्य सौभद्रश मनस्विल विबुद कमलाकार कंबोवृत्त शिरोधरम काम्य रूपवती चैषा परिसजती भामिलज्जमा पुरा चैनम अधमूर्ता सुभद्रा कुमार का मुख प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाता है उसकी ग्रीवाशंख के समान और गोल है कमलनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित माननीय एवं मनुष्य उत्तरा पति के मुखार बिंदु को सूंघ उसे गले से लगा रही है पहले भी यह इसी प्रकार मधु के मध से अचेत हो सलज भाव से उसका आलिंगन करती रही होगी तस्य तस्तम जसंदिग्धम जात रूप पर कवतम कृष्ण शरीरम अभिवेक्षते श्री कृष्ण अभिमन्यु का सुवर्ण भूषित कवच खून से रंगया है बालिका उत्तरा उस कवच को खोलकर पति के शरीर को देख रही है एक तम बाला कृष्ण विभासते अयम ते पुंडरी का साक्षोपाति उसे देखती हुई वह बाला तुमसे पुकार कर कहती है कमलधेन आपके भांजे के नेत्र भी आपके ही समान थे ये रणभूमि में मार गिराए गए हैं बलै वीर चेज सा तथा श्वेते अनग जो बल बलवीर्य तेज और रूप में सर्वथा आपके समान थे वे ही सुभद्रा कुमार शत्रु द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं अत्यंत सुकुमाराकिन सा श्री कृष्ण अब उत्तरा अपने पति को संबोधित करके कहती है प्रीतम आपका शरीर तो अत्यंत सुकुमार है आप रंग कुमृग के चर्म से बने हुए सुकोमल बिछाने पर सोया करते थे क्या आज इस तरह पृथ्वी पर पड़े रहने से आपके शरीर को कष्ट नहीं होता है मातंग भुजाण जाऊ कांचनांगेत निक्षिप्यपलऊ भुजऊ जो हाथी के सूढ़ के समान बड़ी है निरंतर प्रत्यंचा खींचने के कारण रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई है तथा जो सोने के बाजूबंद धारण करते हैं उन विशाल भुजाओं को फैलाकर आप सो रहे हैं व्याम्य बहुधा लूल सुख सुप्त श्रमा दिव एवपतिमाताम न ही महाचसे निश्चय ही बहुत परिश्रम करके मानो थक जाने के कारण आप सुख की नींद ले रहे हो मैं इस तरह आर्त होकर विलाप करते हूं किंतु तो आप मुझसे बोलते तक नहीं हैं न स्मराम न पराधम ते कि न प्रतिभाषे ननुमाम त्व पुरा दुरा अभिवेक्षा अभिभाषे मैंने कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं है फिर क्या कारण है कि आप मुझसे नहीं बोलते हैं पहले तो आप मुझे दूर से भी देख लेने पर बोले बिना नहीं रहते आर्य आप माता सुभद्रा को इन देवताओं के समानताओं पिता और चाचाओं को तथा मुझे दुखातुरा पत्नी को छोड़कर कहाँ जायेंगे तस्वोर दिग्धान वैकेशाद्यम्य पाणी उस सं वक्तमाधा जीवंत इव पृक्षती जनार्दन देखो अभिमन्यु के सिर को गोदी में रखकर उत्तरा उसके खून से सने हुए केसों को हाथ से उठा उठाकर कर सुलझाती है और मानो वह जी रहा हो इस प्रकार उससे पूछती है शस्त्रियम वासुदेवस् पुत्र गांव धनवन महारथा प्राणनाथ आपन श्री कृष्ण के भांजे और गांधी अर्जुन के पुत्र थे के भाग में खड़े हुए आपको इन महारथियों ने कैसे मार डाला धिगो क्रूर करण जय द्रोण द्रोणाजनी चौभ ये वित उन क्रकर्मा कृपाचार्य कर्ण और जयद्रथ को धिक्कार है द्रोणाचार्य और उनके पुत्र को भी धिक्कार है जिन्होंने मुझे इसी उम्र में विधवा बना दिया रथ सभाषा कथमासी तलम ताम मम जिकम मजघ्नोषा आप बालक थे और अकेले युद्ध कर रहे थे तो भी मुझे दुख देने के लिए जिन लोगों ने मिलकर आपको मारा था उन समस्त श्रेष्ठ महारथियों के मन की उस समय क्या दशा हुई थी कथम नौ पांडवा वीर आप पांडवों और पांचारों के देखते देखते अनाथ होते हुए भी अनाथ की भांति कैसे मारे गए अनाथ की भांति स्नाथ होते हुए भी अनाथ की भांति कैसे मारे गए दृष्ट बहवीरा क्रंदे निहित तब वीर पुरुषारूल कथम जीवति पाण्डव आपको युद्धस्थल में बहुत से महारथियों द्वारा मारा गया देख आपके पिता वीर पांडव अर्जुन कैसे जी रहे हैं न राजभो विपुल शत्रुणाम चराभव प्रम ध्रास्ते पार्थान पुष्कर प्राणेश्वर पांडवों को जो यह विशाल राज्य मिल गया है उन्होंने शत्रुओं को जो पराजित कर दिया है यह सब कुछ आपके बिना उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकेगा तब च शस्र जितान्गम आर्यपुत्र आपके शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्यलोको में मैं भी धर्म और इंद्रिय संयम के बल से शीघ्र ही आऊंगे आपको हां मेरी राह देखिए दुर्मरम पुनरप्राते काले के नद हम ताम ऋण दृष्टा जीवाम दुर्भगा जान पड़ता है कि मृत्यु काल आए बिना किसी का भी मरना अत्यंत कठिन है तभी तो मैं ने आपको युद्ध में मारा गया देखकर भी अब तक जी रही हूं। लोके आप लोक में जाकर इस समय मेरे ही तरह दूसरे किस किस इस स्त्री को मंद मुस्कान के साथ मीठी वाणी द्वारा बुलाएंगे नो नम्रफ्सरसाम सर्गे मनाथे परमे चरूपेण गिरा चमित पुर्वया निश्चय ही स्वर्ग में जाकर आप अपने सुंदर रूप और मंद मुस्कान युक्त मधुर वाणी के द्वारा वहां के अप्सराओं के मन को मत डालेंगे प्राप्य पुण्यकृतान लोकान अफसरो भी इवान सौभद्र विहरन काले मरे था सुकृतान में ही सुभद्रानंदन आप पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर अप्सराओं के साथ मिलकर विहार करते समय मेरे शुभ कर्मों का भी स्मरण कीजिएगा एता वालीवासोत मैं सहवासान सप्तमें मास तम वीरा निधन गत वीर इस्लोक में तो मेरे साथ आपका कुछ कुल छह महीनों तक ही सहवास रहा है सातवें महीने में ही आप वीरगति को प्राप्त हो गए वचना में ताम अपता उत्तराम संकल्पांस्य राजस्त्री इस तरह की बातें कहकर दुख में डूबी हुई इस उत्तरा को जिसका सारा संकल्प मिट्टी में मिल गया है मत्स्य विराट के कुल की स्त्रियां खींचकर दूर ले जा रही हैं उच्चरा मं पकृषातरा स्वयं विराटम निहतम दृष्ट रोशंती विलपा च शोक से आती हुई उत्तरा को खींचकर अत्यंत आर्त हुई वे राजा विराट को मारा गया देख भी स्वीकार और विलाप करने लगी हैं। है द्रोणाचार्य के बाणों से छिन्न भिन्न हो खून से लतपथ होकर रणभूमि में पड़े हुए राजा विराट को ये गिद्ध गीदड़ और कौमे नोच रहे हैं विद्युत विद्युतमान गये विराट बचित ही क्षणाह नक्तुबंते विहगान निवारि तुम्हातुराह विराट को उन विहंगमों द्वारा नोचे जाते देख कजरारी आंखों वाली उनकी राणियाँ आतुर होकर उन्हें हटाने की चेष्टा करती हैं पर हटा नहीं पाती हैं आशा मात पतप्ताम आयासी न च्योषिता श्रवेण च विवरणाण वक् विप्लुतम बपहू इन ज्योतियों के मुखारविंद धूप से तप गए हैं आयास और परिश्रम से उनके रंग फीके पड़ गए हैं उत्तरमिमु चांबोज चा सुदक्षिण शूनितान्हतान् पश्य लक्ष्मण चुदर्शनम शिरो मध्य पश्य पश्यधव माधव उत्तर अभिमन्यु काम्बोज निवासी सुदक्षिण और सुंदर दिखाई देने वाले लक्ष्मण ये सभी बालक थे इन मारे गए बालकों को देखो युद्ध के मुहाने पर सोए हुए परम सुंदर कुमार लक्ष्मण पर भी धृष्टिपात करो इतेश महाभारत स्त्री परमणि स्त्री विलाप परमणी गांधारी वाक्य विंसोध्या